ओम श्री नमः म नम ब्रह्मसूत्र प्रथमाध्या पाद्रसिद्धोपदेश सर्वत्र प्रसिद्धो प्रसिद्धोपदेशात प्रसिद्धोपदेश शब्दार्थ सर्वत्र संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्धोपदेशात जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण रूप से प्रसिद्ध परब्रह्म का ही उपास्य देव के रूप में उपदेश हुआ है इसलिए श्रुति में बताया हुआ उपास्य देव ब्रह्म ही हैद्छेद विवक्षित गुणोपपत्ते अन्वय एवं शब्दार्थ च तथा विवक्षित गुणोपत्ते श्रुति द्वारा वर्णित गुणों की संगति उस पर ब्रह्म में ही होती है इसलिए इस प्रकरण में कथित उपास्य देव ब्रह्म ही है अनुपपत्तेस्तु न स्ारिड़ पदछेद तु न शारिड़ अन्वय शब्दाथ परंतु अनुपत्ते जीवात्मा में श्रुति वर्णित गुणों की संगति ना होने के कारण शारीर जीवात्मा न इस प्रकरण में कहा हुआ उपाश्य देव नहीं है कर्मकर्तृ व्यपदेशाच्य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 पद पदछेद शब्द विशेषात अन्वय एवं शब्दार्थ शब्द विशेषात शब्द का भेद होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि यहां उपाश्य देव जीवात्मा नहीं है स्मृत पदच्छेद स्मृते चन्वय एवं शब्दार्थ स्मृते स्मृति प्रमाणसि से ची उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है अर्भकोकस्द्यपदेशाच नीति चेन्नय व्योमवच्च पदछेद अर्भकोकवात्व्यपदेशा च न इति चेत नीचायवात्म व्योमवत अन्वय शब्दार्थ शब्दारेत यदि कहो हृदय रूप छोटे स्थान वाला है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 हृदय देश में द्रष्टव्य है इसलिए एवं उसके विषय में ऐसा कहा गया है तथा व्योमवत वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है संभोग प्राप्त वैश्या पदछेद संभोग प्राप्ति इति चेत न अन्वय इव शब्द चेत यदि कहो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 जीवात्मा की अपेक्षा उस पर ब्रह्म में विशेषता है अत्ता चराचर चर ग्रहणात पदच्छेद अचरा चर ग्रहणात अन्वय एवं शब्दार्थ चराचर ग्रहणात् चर और अचर सबको ग्रहण करने की कारण यहाँ अत्ता भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला पर ब्रह्मा परमेश्वर ही है प्रकरण पदछेद प्रकय शब्द प्रकरणा प्रकरणसी ची यही बात सिद्ध होती है गुहा प्रविष्टावात्मन ही तर्शना पदच्छेद गुहा प्रविष्ट आत्मा ही तर्शना अन्वय एवं शब्दार्थ गुहाम हृदय रूप गुहामी प्रविष्टो प्रविष्ट हुए दोनों आत्मान जीवात्मा और परमात्मा ही, ही है तद्दर्शनात् क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा जाता है विशेषा चदच्छेद विशेषात चन्वय एवं शब्दार्थ विशेषणात दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं इसलिए क्या भी उपयुक्त दोनों भोक्ताओं को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है अंतर उपपत्ते पदच्छेद अंतर उपपत् अनवय एवं शब्दार्थ अंतरे जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है उपपत्तेह क्योंकि ऐसा मानने से ही पूर्वा पर प्रसंग की संगति बैठती है स्थाद्यपदेशा चदेद स्थान्यपदेशात अन्वय एवं शब्दार्थः स्थान आदि उपदेशात श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के लिए स्थान आदि का निर्देश किया गया है इसलिए क्या भी नेत्रांतरवर्ती पुरुष यहाँ ब्रह्म ही है सुख विशिष्टाधाद्छेद सुख विशिष्ट अन्वय एव शख विशिष्टाधा नित्रांतरवर्ती पुरुष को आनंदयुक्त बताया गया है इसलिए एवं भी यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म ही है स्रोतोपनिषत्कत्यभिधाच पदछेद गत्यभिधानात् च चन्वय एवं शब्दार्थ गत्यभिधानात् उपनिषद अर्थात रहस्य विज्ञान का श्रवण कर लेने वाले ब्रह्मवेत्ता की जो गति बतलाई गई है वही गति इस पुरुष को जानने वाले की भी कही गई है इससे क्य भी यही ज्ञात होता है कि नेत्र में देखने वाला पुरुष यहा ब्रह्म ही है अनवस्थितेर अवस्थितरसंभवाच नेतर पदछेद अवस्थित असंभवा नईतर अन्वय अन्य किसी की नेत्र में निरंतर स्थिति न होने के कारण क्या तथा असंभवात श्रुति में बताए हुए अमृतत्व आदि गुण दूसरे किसी में संभव न होने से इतरह ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई भी न नेत्रांतरवर्ती पुरुष नहीं है अंतरयाम्यधिद्वा दिशो तदर्म व्यपदेशा पदछेद अंतर्यामी धिदवादिषु त्यपदेशा अन्वय एवं शब्द और आध्यात्मिक आदि समस्वस्तों में अंतियामी जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है वह ब्रह्म ही है तदर्म व्यपदेशात क्योंकि वहा उसी के धर्मों का वर्णन है न स्मार तदर्मालापात पदछेद नतधर्मालावय शब्द स्मारत द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड प्रकृति चीन अतरियामी नहीं है अतदर्माभिलात क्योंकि इस प्रकरण में बताए हुए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं है सौरशोभ भेदे नमधीयति पदछेद शारि च उभि हे भेदन अधीयती शारिर शरीर में रहने वाला जीवात्मा क्या भी न अंतर्यामी नहीं है ही क्योंकि उभेपी माध्यनी तथा काड़व दोनों ही शाखा वाले एनम इस जीवात्मा को भेदेन अंतर्यामी से भिन्न मानकर अधीयति अध्ययन करते हैं अदृश्यत्वादि को अदृश्यवादिगूको धर्मोक् पदछेद अदृश्यवादिगूक धर्मोक्ते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 विशेषण विशेषण भेद भेद पदछेद च न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 भी इतरओं दूसरे दोनों जीवात्मा और प्रकृति न अदृश्यता आदि गुणों से युक्त जगत के कारण नहीं कहे जा सकते हैं रूपोपन्यासाच च अन्वय एवं शब्दार्थ रूपोपन्यासात् श्रुति में उसी के निखिल लोक में विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है इससे चा भी वह परमेश्वर ही समस्त भूतों का कारण सिद्ध होता है वैश्वानरह साधारण शब्द विशेषात पदछेद वैश्वानरह साधारण शब्द विशेषात अनवय एवं शब्दार्थ वैश्वा, वैश्वा नर वैश्वानर नाम से पर ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है साधारण शब्द विशेषात क्योंकि उस वर्णन में वैश्वानर और आत्मा इन साधारण शब्दों की अपेक्षा पर ब्रह्म के बोधक विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है स्मर्य स्मर्यम अनुमान सदति पदच्छेदः अनुमानम स्मरमाणम इति सतवय एवं शब्दार्थ स्मर्यमाणम स्मृति में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वह अनुमानम मूलभूत श्रुति के वचन का अनुमान कराता हुआ वैश्वानर के परमेश्वर होने का निश्चय कराने वाला है इति इतिष्त इसलिए इस प्रकरण में वैश्वानर परमात्मा ही है शिभ्युत प्रतिष्ठा नेतिचेना तथा दृष्टुपदेशवाषमी चैनमधीय पदछेद शब्दिभ्य अतिना चेतन तथा अपि च एनम् चनम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 त्य आदि अग्नियों को वैश्वानर का अंग बताया गया है इसलिए च तथा अंत प्रतिष्ठान श्रुति में वैश्वानर को शरीर की भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है इसलिए भी न यहाँ वैश्वानर शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक नहीं है इति न तो यह कहना ठीक नहीं है तथा दृष्टुपदेशात क्योंकि वहाँ वैश्वानर में ब्रह्म दृष्टि करने का उपदेश है असंभवात इसके अतिरिक्त केवल जठरानल का विराट रूप में वर्णन होना संभव नहीं है इसलिए च तथा एनम इस वैश्वानर को पुरुषम पुरुष नाम देकर अपि भी अधियति पढ़ते हैं इसलिए उक्त प्रकरण में वैश्वानर शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है अत अतए न देवता भूतम च अत अतएव न देवता भूतम च न्वय एवं शब्दार्थ अतः उपयुक्त कारणों से एवं यह भी सिद्ध होता है कि देवता द्यौ सूर्य आदि लोकों के अधिष्ठाता देवगण च और भूतम आकाश आदि भूत समुदाय भी न वैश्वानर नहीं है साक्षादप्यविरोधम जयमिनी पदछेद साक्षात अभी अविरोधम जयमिनी अनवय एवं शब्दार्थ साक्षात वैश्वानर शब्द को साक्षात पर ब्रह्म का वाचक मानने में अभी भी अविरोधम कोई विरोध नहीं है ऐसा जैमिनी आह आचार्य जैमिनी कहते हैं अभिव्यक्तरीस्मरथ्य पदछेद इति है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 ऐसा आश्मथ्य आश्मथ्य आचार्य मानते हैं अनुस्मृतेबाद पदछेद है। अस्मृते अन्वय एव श अनुस्मृते विराट रूप में परमेश्वर का निरंतर स्मरण करने के लिए उसको देश विशेष से संबद्ध बताने में अविरोध कोई विरोध नहीं है इति ऐसा बादरीह बादरी नामक आचार्य मानते हैं संपत्ते जैमिनी दर्शयति पदछेद संपत्ते जैमिनी तथा हि दर्शयति अन्वय एवं शब्दार्थः संपत्ते हा, पर ब्रह्म परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य से सम्पन्न है इसलिए उसे देश विशेष से संबद्ध रखने वाला मानने में कोई विरोध नहीं है इति ऐसा जैमिनी जैमिनी आचार्य मानते हैं ही क्योंकि तथा ऐसा ही भाव दर्शयती दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है आमनती चै पदच्छेदः च शब्दार्थः इस चैनमस् पदछेद आमनतीन्वय शब्दास्वैदिकनम परमेश्वर को एवं च ची आमती प्रतिपादन करते हैं इति प्रथम द्वितय पाद संपूर्णम्